नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ जलगांव से विशेष जैन इरिगेशन के पीआरओ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा आप अगर कभी जलगांव गए तो एक ही चीज़ अगर आप देख लेंगे जैन इरिगेशन तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा जलगाँव की खासियत क्या है तो आइए ऐसे विशेष कंपनी से हमारे साथ जुड़े हुए किशोर जी हमारे साथ उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और एक पी आर पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है दो वो एक बहुत बड़ा जो है पोस्ट है और उसमें काम करना अपने आप में एक व्यक्ति के अंदर जो समझ होती है समझदारी से काम करना पड़ता है क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो पहले वहाँ आती है फिर उसके बाद उसके ऊपर काम होता है तो निश्चित तौर पे किशोर जी उसे बखूबी 22 साल से संभाल रहे हैं यानी दो दशक पूरा कर लिए उन्होंने इस काम को करते करते तो आज हम लोग उनसे बातें करेंगे और मुझे खुशी है कि आज दोबारा उनको जो है ब्रह्म कुमारी का हेडकोार्टर माउंट आबू आने का मौका मिला और विशेष हमारे <laughs> भाई साहब जो है उनको हमेशा लेकर आते हैं और निश्चित तौर पे मीडिया कॉन्फ्रेंस में हमेशा वहाँ से जो है जलगांव से भाई साहब हमारे आते हैं और निश्चित तौर पे कुछ मीडिया के साथ साथ सेवाएँ हो समाज की और एजुकेशन विंग में हो या ऑफिसर्स हो उनको लेकर आना और उनको यहाँ के बारे में आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना ये उनका कार्य है तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी और चलिए किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में नमस्ते नमस्ते ओम शांति शांति कैसे हैं आप मैं तो आके मेरा पूरा जीवन बदल गया 28 <laughs> तारीख को यहां आया जी जी। और अभी तक एक सिंपल सा जब शुरुआत हुई यहाँ आने की जी जी। तो हमारे सेंटर प्रमुख है जो महाराष्ट्र मीडिया के मुख्य समन्वयक है डॉक्टर सोमनाथ भाई, भाई वडनेरे उन्होंने मुझे पहला मैसेज दिया कि किशोर जी आपको आना है <laughs> तो उनका आदेश मैं टाल नहीं सका और यहाँ आ गया तो मैं पहले से ही बोला कि मेरे लाइफ में बहुत सारा बदलाव यहाँ आ गया दो ही बातें बोलता हूँ समय के अभाव अनुसार एक बात ये है कि आ, एक मिनट तो सोमनाथ भाई ने मुझे बताया कि ये मीडिया सम्मेलन होने वाला है बिल्कुल और आपको आना है तो बाबा के घर में कैसे नहीं आऊ मेरा ही घर है ये सही बात है पहले आ चुका हूँ जैन इरीगेशन में जब पहले पहली बार ज्वाइन हुआ था हमने ज्वाइंटली बहुत सारे मीडिया के कि शायद आप भी जलगांव में आ चुके हैं हमारे जैन इरीगेशन में तो मेरा एक अनुभव ऐसा है मुझे पता था कि यहाँ खाने पीने का है, है, जो है सात्विक है जो प्याज नहीं चलता नहीं नहीं चलता, नहीं चलता। <laughs> और तामसी जो भोजन है वो बिल्कुल, नहीं वो बिल्कुल नहीं होता तो मेरा शैतान मन जो है <laughs> उसने मुझे बोला कि यार ये तेरे खाने के नखरे है <laughs> और तू कुछ तो भी पुड़िया लेके जा तो आपको झूठ लगेगा मैंने लहसुन की चटनी तीन अच्छा, अच्छा। पुड़िया क्योंकि तीन दिन दिन रहना है तो छोटी छोटी पुडिया मैंने मेरे बैग में, में रख दिए <laughs> और आते-आते एक मिर्च का अचार <laughs> वो दस रुपए का पैकेट मैंने खरीद लिया <laughs> अच्छा। चलो इससे काम बन जाएगा <laughs> <laughs> तो मैंने क्या किया वो ले लिया खरीद लिया और गुपचुप से रख दिया और मैं यहाँ का माहौल देखा और मेरी हिम्मत नहीं हुई सर क्या बात है? ये पुड़िया खोलने की हाँ। और वो जो पैक है वो मेरे खिस्से में आज भी वैसे के वैसा है <laughs> मैं खोल नहीं पाया मेरी मन की जो ये है वो मन मेरा हुआ ही नहीं कि भाई भिल्कुण। खोलो और इस भोजन में डालो हाँ। मैंने ऐसा नहीं किया दूसरी एक बात मैं पहले मेरे बीवी से फोन पे बात करता था तो अपनी अकड़ रहती है मिया और बीवी के बारे में तो उसने फोन किया तो अपन अकड़ से बोलते हैं आने के बाद वो अकड़ सब चली गई गे मेरी आपने जो बोला था यहाँ आइस फैक्ट्री यानी माथे पे, पे आइस फैक्ट्री यहाँ मुंह पे मिठास यानी शुगर फैक्ट्री और पेट पे सेटिस फैक्ट्री ये तीन बातें मैंने बहुत याद किए और मेरी बीवी का फोन आया तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बात उसको किया। बात किया और वो उसको कुछ तो भी आश्चर्य तो गड़बड़ है उसने पूछ ही लिया मुझे <laughs> कि भाई तुम किशोर कुलकर्णी ही है ना मेरे पति है ना या दूसरे कोई बा, बात कर रहे तो हाँ भाई मैं तो किशोर कुलकर्णी और तुम्हारा पति <laughs> बोल रहा हूँ नहीं बोले कुछ तो तो भी गड़बड़ है आपकी लैंग्वेज इतनी सॉफ्ट कैसी बन गई ये मुझे पहले बता। तो ये खान खानपान का और ये जो तीन बातें मुझे मिली जो करोड़ों रुपए में खर्चा करता तब भी नहीं तभी भी नहीं मिलता, भी नहीं मिलता। और मैंने अभी संकल्प किया है अभी भी मैंने मेरे पत्नी का फोन आया था तो उसको बोल दिया कि मैं 52 का हूँ और मैं छः वर्ष के बाद रिटायर होने वाला हूँ तो मैं यहाँ मेरा जीवन अगला जो है समर्पण करने वाला हूँ <laughs> बाबा मुझे ये शक्ति दे और आप सब लोगों का सहयोग दे ये मैं कामना करता हूँ और ओम शांति करके रुकता हूँ धन्यवाद किशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जो है प्रेरणा देगा और निश्चित तौर पे यहाँ आने के बाद कैसे हमारा मन सात्विक हो जाता है शांति और प्रेम का अनुभव कर लेता है वो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया निश्चित तौर पर कुछ हमारी चीज़ें आदतें हमारे साथ चलती हैं जैसे सिगरेट पीने वाले हैं जैसे शराब पीने वाले हैं उनको लगता है अरे यार वहाँ चले जाएँगे तो ये सब सब बंद हो जाएगा तो कुछ कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि वो बैग में डाल के लेके आते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो जाती है। क्योंकि यहाँ आने के बाद एक पॉजिटिव हो ये जो सुकून वाला जो मन मन को जो चाहिए शांति वो कहीं भी नहीं मिल रहा है और यहाँ आते ही मन शांत हो जाता है आपकी चंचलता ख़त्म हो जाती है और ज्ञान का इतना सुंदर अमृत बरसता है तो वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल छोट मना वो कोई है ही नहीं उस चीज़ के ना गौण हो जाते हैं वो चीज़ें तो निश्चित तौर पर हम उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते यहाँ पर तो जब व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है जी तो जिस तरह से आपने आखिरी में भाव समर्पण भाव का जो अपने छः साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो समर्पण भाव का जो मन में भाव आता है अब यहाँ आने के बाद वो चीज़ें कैप्चर हो जाता है और आपको फील होता है बस अभी हमारा काम क्या रहेगा जब जलगांव जाएंगे <laughs> वहाँ पर हमको वर्कआउट करना पड़ेगा अभी डॉक्टर सोमनाथ सा, सर जो है आपको यहाँ लेके आए उनका काम इतना ही था कि भाई आप उस फील को समझो फील करने के बाद अब आप आपका काम बनता है कि वहाँ रेगुलर आप क्लास करें मेडिटेशन करें सेवाएँ तो कोई भी कर सकता है देखो आप नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति सेवा के लिए अगर डॉक्टर सोमनाथ जी बोल देंगे कि भाई आपको ये काम करना है तो उसके लिए लोग आते हैं क्योंकि दुनिया में भी लोग जैसे लॉयस क्लब है रोटरी क्लब है और भी एन है वो तो कर ही रहे हैं सेवा लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए हर व्यक्ति को खुद पुरुषाद करना इसमें डॉक्टर सोमनाथ जी नहीं कर सकते मुरली क्लास आपको करना है आपको ज्ञान सुनना है आपको योग मेडिटेशन में बैठना है तो ये आपका पर्सनल है तो इस चीज़ को आपको खुद वहाँ जाके शुरू करना है और उसको मेंटेन करना है तब तो जाके हम लोग फिर अगले छः साल में हो सकता है कि आप हमारी जैसा बन के ही आ जाए वहाँ से जरूर जरूर जरूर है ना यहाँ आके समर्पण होने की जरूरत नहीं वहाँ से ही आप बन के आएंगे है ना तो yes. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ये जो खजाना है आपके पास जिस तरह से वो पुड़िया आपने बैग में बंद किया आप ये खजाने को उस पुड़िया के रिप्लेस में डाल दीजिए यस yes. और हमेशा उसको सोचते देखते रहिए और जिस तरह से आपने कहा कि ये ज्ञान अनमोल है तो वो अनमोल ख़जाना जो छुपा हुआ ख़जाना आपके अंदर था उसका आपने दर्शन कर लिया तो उसे हमेशा अपने साथ रखें और दूसरों को भी बांटते रहें <laughs> ओम शांति। तो चलिए किशोर जी मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जिस प्रोफेशन में हैं पीआरओ में वहाँ पर विशेष रूप से अभी वर्तमान समय में क्या करंट सिारों में क्या बातें चल रही हैं कैसे काम हो रहा है थोड़ा सा हाँ। देखो ये जैन इरीगेशन जो है वो हिरक महोत्सवी कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे उसका काम चलता है किसानों के बारे में किसान और किसानों ने जो उपज किया है उसका जो है उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए नहीं। नहीं। उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया अच्छा, अच्छा। जैसे मानो प्याज है प्याज की कीमत तो बहुत रुलाती है तो प्याज को अगर डिहाइड्रेटेड कर देते हैं तो उसकी जो कीमत है वो पूरा जो है वो पूरा एक्सपोर्ट होता है और किसान को श्योर जो प्राइस है वो वो मिलता बिल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहला सक्सेस करने वाला जैन इरीगेशन संस्था है ये हुआ और जैन इरीगेशन किसानों के बारे में बहुत हमारे जो चेयरमैन साहब थे भंवरलाल जी जैन वो उनका पच्चीस फरवरी 2016 को उनका निधन हो गया उनके चार बेटे हैं, वो संभाल रहे हैं। है ये और उन्होंने बहुत सारी संस्कृति कृषक संस्कृति का बहुत आधुनिक तरीके से उन्होंने अपलिप्ट किया।, किया है। और किसानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ाया और ये 160 सौ देशों, देशों में ये काम चल रहा है क्या तो गत इक्कीस साल से मैं यहाँ पीआर सेक्शन में था 95 से 90 नाइन्टी फाइव से 2000 तक मैंने आ, मीडिया में एज ए, अ सब एडिटर काम किया उसके बाद मैं यहाँ तो यहाँ आने के बाद मैंने एक सिस्टम लगाई कि प्रेस नोट कैसे बनाते हैं बिल्कुल वो कैसे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं ये सी का जो एक्टिविटीज चलता है हमारे पूरे इंडिया भर के यहाँ किसानों के सम्मेलन लगते हैं मेले लगते हैं उसकी न्यूज़ बनाना हमारा इन मैगजीन लगता है भूमिपुत्र करके मराठी में हिंदी में और अच्छा, इंग्लिश अच्छा, में अच्छा। तीनों में वो छपवाता है वो सब एक्टिविटीज़ में डे टू डे करते रहता हूँ हमारी टीम है और बहुत अच्छा लगता है अभी आपने बोला था कि अभी फिलहाल सेक्शन सेक्शन में में क्या चल रहा है में ये कोरोना के बाद बहुत उथल <laughs> वजह से मैं कहा हूं ये पता चला ये पता चला और पी सेक्शन क्या कर सकता है ये भी पता ये। अभी देखो कंपनी ने एक स्नेहा ची शिदोरी करके हुँ हुँ एक उपक्रम चलाया अच्छा, जो बाहर अच्छा, अच्छा। काम के लिए नहीं जा सकते इन दिनों में तो उनको स्नेहा ची शिदोरी ने एक पैकेट दिया जाता है सब्जी और रोटी का और वो पैकेट हर रोज घर तक उनके पास पहुंचता घर तक तो पहुंचता ही है पर एक सेंटर है वहा ग्यारह साढ़े बारह बजे के बीच लोग आते हैं और लेके जाते है ऐसे आ, 50 लाख पैकेट्स गए तीन साल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बाद, 50 लाख लोगों का पेट भरा ये पॉजिटिव भी हुआ है और हमारे चेयरमैन साहब का जो है जवाहरलाल जी जैन स्वर्गीय उनका ये मानना है कि हमारा कोई भी बंधु खाली पेट ना सोए ये लोग ये संस्कृति वो हमने ये किया संजो के रखा है चलिए किशोर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैन इरिगेशन के बारे में भी और यहाँ का जो आध्यात्मिक अनुभव है वो भी आपने सुनाया तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएँ नए लाइफ के लिए नए जीवन के लिए नए बिगनिंग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ है करते हैं थैंक यू सो so मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने जैन इरिगेशन के बारे में और किशोर जी का आध्यात्मिक अनुभव आपने सुना तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी प्रेरणा आता होगा कि आप भी ऐसे ही किशोर जी जैसे सोच रहे होंगे लेकिन एक बार यहाँ आ जाएंगे तो शायद किशोर जी जिस तरह से शांति और प्रेम का अनुभव करके अपने आप को एक लाइट फील कर रहे हैं सुख शांति अनुभव कर रहे हैं आप भी जरूर कर सकते हैं एक बार जरूर प्लान बनाइए और आइए यहाँ पर तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे ऐसी शुभकामना करते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर